माँ की बातें पूजनिया योगेन माँ दक्षिणेश्वर में सारे दिन माँ को थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिलता था भक्तों के लिए तीन से साढ़े तीन शेर आटे की रोटी बनती बहुत सा तो पान ही लगाती इसके अलावा ठाकुर के लिए दूध को खूब गाढ़ा करना होता क्योंकि ठाकुर मलाई पसंद करते थे उनके लिए रसदार तरकारी झोल बनती जब तक ठाकुर की माँ जीवित थी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 पर अब इस व्यवस्था से वह दर्शन भी बंद हो गया गोलाब दीदी संध्या के बाद बहुत देर तक ठाकुर के पास रहती किसी किसी दिन तो रात के दस बजे नौबत खाने में लौटती नौबत खाने के बरामदे में माँ को गोलाब दीदी का खाना देकर बैठे रहना पड़ता था इससे उन्हें थोड़ी असुविधा होती एक दिन ठाकुर ने सुना माँ कह रही थी खाना कुत्ता बिल्ली भले खा जाए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती अगले दिन ठाकुर ने गुलाब दीदी से कहा तुम इतनी देर तक यहाँ रहती हो उसे कष्ट होता है उसे खाना लेकर बैठे रहना पड़ता है गोलाब दीदी ने कहा नहीं माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है अपनी लड़की की तरह नाम लेकर बुलाती है गोलाब दीदी के कारण ठाकुर के पास आने का सहयोग बंद होने से माँ कितनी दुखी है यह बात गुलाब दीदी के न समझने पर भी ठाकुर समझ गए थे एक दिन गुलाब दीदी ने माँ से कहा माँ मनोमोहन की माँ कह रही थी वे तो इतने बड़े त्यागी हैं और माँ जो झुमका आदि इतने गहने पहनती है यह क्या अच्छा लगता है दूसरे दिन सुबह जब मैं दक्षिणेश्वर गई तो देखा माँ के हाथों में केवल सोने के दो कड़े हैं बाकी सब घने माने ने उतार दिए हैं मैंने आश्चर्य से पूछा माँ यह क्या माँ ने कहा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 उन्हें भाव समाधि हुई हो यह बात हमने नहीं सुनी बल्कि ठाकुर को समाधि होते देखकर मां अत्यंत भयभीत और चिंतित हो जाती मां के मुँह से सुना था दक्षिणेश्वर में मां जब पहली बार आई रात में ठाकुर ने उन्हें अपने पास ही, ही रखा था तोतापुरी ने एक बार ठाकुर से कहा था तुमने जो काम जय किया है उसका प्रमाण क्या है पत्नी को पास रखो तभी तो समझोगे इसीलिए ठाकुर ने अपनी परीक्षा के लिए दक्षिणेश्वर में जब माँ पहली बार आई थी तो उनके साथ एक सयाह पर आठ महीने तक एक साथ सहन किया था तब ठाकुर और माँ एक कमरे में ही सोते ठाकुर बड़ी तख्त पर और माँ छोटी तख्त पर माँ कहती सारी रात ठाकुर को समाधि लगी रहती यह देखकर मुझे नींद नहीं आती थी भय से काष्टवत बैठी रहती सोचती कब सवेरा होगा एक दिन समाधि टूट ही नहीं रही थी तब चिंतित होकर काली की माँ नौकरानी को भेजकर कर हृदय को बुलवाया उसने आकर नामोच्चारण किया तब उनकी समाधि भंग हुई अगले दिन ठाकुर ने मुझे सब सिखा दिया कि कौन सी अवस्था होने पर कौन सा मंत्र सुनाना होगा माँ के साथ मेरा परिचय होने के कुछ दिन बाद एक दिन माँ ने मुझसे कहा उनसे कहो जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत भाव आदि हो वे लोगों से घिरे रहते हैं इसलिए यह बात कहने का मुझे सहयोग नहीं मिल पाता है